श्रावण मास महात्म एक विंशो श्रावण एकणिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा सनत्कुमार उवाच पौर्णमाशा विधि ब्रूहे कृपा कृत्वा दयानिधे महात्म्यम शुण्वता स्वामी श्रवणेच्छा प्रवर्धते सनत कुमार बोले हे दयानिधे कृपा करके अब आप पौन मासी व्रत की विधि कहिए क्योंकि हे स्वामीन इसका महात्म सुनने वालों की इच्छा बढ़ती है इस सर्वाच उत्सर्जन उपाकर्म अध्याम भवे दिह पौषपूर्णा माघपूर्णा अथोत्सर्जने पौष से प्रतिपद्वाघ मास भवे अथवा आ रोहणी संज्ञन कृत भवेद अथवासु कालेशुगो उत्सर्ग सर्ग प्रकृतिद्व ईश्वर बोले हे सनत कुमार इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु तो पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है अथवा अन्य कालों में भी अपने अपने शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है अतो नभ पौर्णमाश्याम उत्सर्जनमहे उपाकर्मी चं स्रवण वृक्ष बृहदृचा चतुर्दश्या पौर्णमाश्यापिवसे यवण सफा तो तत् अतः श्रवण मास की पूर्णिमा को सर्जन करते प्रशस्त होता है साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथियों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए यजुषाम पूर्णमा साम सामगानं गानं तो हस्तभे शुक्रगुरव रे उपाकर्म चे सुखम आरंभ प्रथम हो न सास्त्र ग्रह संक्रांत दुष्टेतु तो काले कालांतरे भवे वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और साम वेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुख सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए किंतु इस काल में इसका आरंभ पहले नहीं होना चाहिए ऐसा शास्त्रविदों का मत है ग्रहण तथा संक्रांति से दूषित काल के अंतर ही इसे करना चाहिए पंचमिया हस्युक्तायां पूर्णायाँ वा नभस्के स्वस्व मलमासेतु उत्सर्जन उपाकृति मलमासे संशुद्धे मसे तो सां कर्मदेद प्रत्यद निर्माचरे हस्तक्षत्रयुक्त में अथवा भाद्रपद पूर्णिमातिथि में उपकर्मक अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए ये दोनों कर्म आवश्यक है अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए उका उपाकर्म समाप्त तो तो संस्थितु निर्पणीय सभादीपो यो सिद्धि संसति आचार्य प्रतिगृहना द त उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे सौ वर्णे राजतेम्रम पिवा प्रथमात्रम गोधूमा दीपम तत्पिष्ट संभव दीपात्रम संविधा ज्वालिएीपकं आज वाथतल वर्ति समिण सतांबूल ब्राह्मणा निवेदे दीपं संपूज्य विप्रम च मंत्री तुदीरिए सदक्षिण सामंबूलभादीपोयमु अर्वेव से मम सो मनोरथा दीपक दीप की विधि बताई जाती है सुवर्ण चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और तीन बत्तियों से युक्त हो दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके यह मंत्र बोले सभादीपो दक्षिण अर्पितो देव सभादीपोयुत्तम मम देंवेवत मनोरथ दक्षिण तथा तांबूल से युक्त यम सभादीप मैने को निवेदित किया है मेरे मनोरथ पूर्ण हो सभादीप प्रधान पुत्रपौत्रादी कुल शुज्जवलता जाति वर्धते यश सा स्वरंगना भी सदृशम रूपम जन्मांतरे लभेत सौभाग्यम तय लभते भर तो प्रियतरा प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल वंश उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है एवं कृपा पंचवर्ष तत्म चलेत विप्रा दक्षिणा सभा दीप्य महात्म्यम ए ते कथित शुभम इस प्रकार पाँच वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए ये सनत कुमार जब मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्मा कह दिया श्रवणकर्म संस्था चशाव निशे स्था तदुत्तर सर्प बलि त्र विधीये इदम संस्था दया कुछ स्वस्व गृह्यमेक्ष रात्रि में श्रवणाकर्म का करना बताया गया है तत्पश्चात वहीं पर सर्पबली की जाती है अपना अपना सूत्र देखकर ये दोनों ही चाहिए कृत्यक चाई हय्रीव्यावताथौमता हयग्रीवजयस्तु अत महोत्सव उपासनावता नृत्यस्तु पर श्राव्याणे पूर्व जाय शिरा हि जगौ स शाम भेदम तो सर्वगलन्नासनम हय ग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है अतः इस तिथि पर हय ग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्रीहरि हय ग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले साम का गान किया सिंधु नदी वितस्तायाम प्रभृत मंगम संगमे श्रवणक्षे तत स्नान सर्वासीदम उन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है त्र संपूये विष्णु सागचक्र गाधर श्रोतव्याथ सामि पूज्याप्राश्चर्व था क्रीड़ भोक्त तत्र स्वजनस जलक्रीड़ा च दिन वहां लिंन धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें इसके बाद साम गान का श्रवण करे ब्राह्मणों के हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन कर स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें स्वस्वे स्वस्व अपि कुर्यान कुरयान महोत्सव पूजिये हय जपेत मंत्रम चम शुणु उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में भी इस महोत्सव को मनाना चाहिए और हैग्री की पूजा करनी चाहिए तथा उनके मंत्र का जप करना चाहिए उस मंत्र को सुनिए प्रणवादिर् नम शब्द भगवते धर्मायाथ चतुर्थ्यंतम ज्योतिम चात्मा विशोधनम पुनते नमः शब्दो मंत्राष्टा तथाक्षर सर्व सिद्धिकरस्ट प्रयोगक साधक आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से अठारह अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म, विशोधनाय नमः मंत्र बनता है यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और छह प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है संख्या लक्ष्यम सहस्रम कलऊ तो सतुर्गुण इस मंत्र का पुरस्रण अठारह लाख अथवा अठारह हजार जब का है कलयुग में इसका पुरस्कार इससे भी चार गुने जब से होना चाहिए एवं कृते हयग्रीवत्मद भवे एक तमेवालयाँ रक्षाबंधन मिश्यते सर्वोपन सर्वासुविनाशन शुणुत्मशार्दूलहा पुरातनम इस प्रकार करने पर हैग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वाचित फल प्रदान करते हैं इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों को नाश करने वाला है हे मुनिश्रेष्ठ इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ इंद्राणतम पूर्व इंद्र से अजय सिद्ध हे देवासुरुद्धम पुरा द्वाद तक्रम दृष्ट् तथा शांत देवी प्रा सुरेश्वर अद्यभूत दिन देव प्रातः सर्विष्य अहम रक्षा विधाया भी तेनाजे भविष्य पूर्व काल में बारह वर्षों तक देवासु संग्राम होता रहा तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा हे hey देव आज चतुर्दशी का दिन है प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे इतना पौर्णमाश्यालोकृत मंगला बबंध दक्षिणे पाड़ रक्षा मोद प्रदान तत बद्धरक्षत शक्री स्वस्तनो दिज रुद्रवधान वाणी कं क्षणिजे प्रतापवा वासवो विजयी भूत पुनरे व जगत त्रय तब ऐसा करकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य सम्पन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी तत्पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तन स्वस्तयन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया इस प्रकार विजय होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए ऐ सभाव रक्षा जा कथित्वर जय द सुख दुत्रारोग्य धन प्रद ये मुनीश्वर मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया जो विजय प्रदान करने वाला सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है सनत कुमार वाच क्रियते कक्षाबंध श्रोतम कस्या कदावतमें वक्त अर्सी यहाँवन्चित्राणी प्रभासते तथा तथान मे तृप्तिर्बुवार्थ शृण्वत कथा कुमार बोले हे यह रक्षा बंधन किस विधि से किस तिथि में तथा कब किया जाता है हे देव कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ईश्वर उच समाप्ते श्रावणे मासी पौर्णमा श्याम दिनोदय स्नानम कुरे तमतिमाते विधानतः ईश्वर बोले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें संध्या जपादि संपाद्य संध्याजपादी सम्पाद्य संध्या जपादि संपाद्य पितृम देवान् से तथा तर्पय्त् ततःज स्वर्ण पात्र विनिर्मित सूत्र संबद्धा भौक्तिदि विपूषिता कौशीयतंतुकीर्ण विचित्र्जित विचिग्रथिथ युक्ता पदगुच्छेजिता सिद्धाचाक्षत गर्भताहरां संप्य कलशम त्र पूर्णपात्रेता सेसेश्यासने रमे सुहृद्भि परिवारि देशियानतन गादी कौतुकम इसके बाद संध्या जब आदि करके देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के अनंतर सुवर्णमय पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सरसत तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा राखी बनाएंगे तदनंतर कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे तत्पश्चात रम्य आसन पर बैठकर कर जनों के साथ वरांगनाओं के नृत्यगान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे तथा पुरोधा कार्यो रक्षाबंध समे नो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन ताम अनुबधनामी रक्षे माचल माचल तदनंतर यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे ये नद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन ताम अनुबध्नामी रक्षे माचल माचल जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे उसी से मैं आपको बांधता हूँ हे रक्षे चलाय मत हो चलाय मत हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रशैवान्न मानव रक्षाबंध प्रकर्तव्यों द्विजा संपूज्यतनता ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें अने यू रक्षाबंधन आचरे सर्वदोषरित सुखी संवत्सर भव जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है यह श्रावणे विमल मास विधान विज्ञो रक्षा विधान विदम आतरते मनुष्य आस्ते सुखेन परमेण सवर्ष में एकम पुत्रे पौत्र सहित श्री जन विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है पुत्रों पौत्रों तथा सुसज जनों के सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है भद्रायां च न कर्तव्यो रक्षाबंधन सुचिब्रत बद्रा रक्षा तो विपरीत फल प्रदा उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है कुमार संवादे त्रावण इते श्रीस्कंदपुराणेशरसनत्कुमासमहात् उपाकर्मोत्सर्जन श्रवणकर्म सर्पबली तभादीपहग्रीव जानकोध्या जा,